अरे वाह बहुत खूब मुझे थोड़ी और दे दो ना बस थोड़ी सी और दे दो ना तुम्हें जितनी चाहिए उतनी दे दूंगी राजू लेकिन पहले जो तुम्हारी थाली में है उसे तो खत्म कर लो खाना मूल्यवान होता है हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए ताकि वो फेंकना ना पड़े और खाना बर्बाद होने से बच जाए खाते समय सिर्फ अपने दाहिने हाथ का उपयोग करो जब तुम्हारा मुंह भरा हो तो तुम्हें बातें नहीं करनी चाहिए